आनंद की खोज नायम आत्मा बनहीने न लभ्य है अमेरिका तथा यूरोप के आध्यात्मिक विजय के बाद स्वामी विवेकानंद जब भारत लौटे तो उनका दक्षिण भारत में भव्य स्वागत हुआ उनके तेजस्वी व्यक्तित्व एवं भारत के पुनरुत्थान के संदेश से प्रभावित हो कई युवक स्वामी जी के प्रति आकृष्ट हुए दक्षिणार्थ में इसी तरह से कुछ युवक स्वामी जी के पद चरणों में उपस्थित हुए उन्होंने कहा कि वे स्वामी जी के द्वारा प्रदर्शित आदर्श के लिए अपना जीवन न्यौछावर करना चाहते हैं स्वामी जी ने उन युवकों को ऊपर से नीचे तक देखा दुर्बल तेजहीन बलहीन रोगी जैसे उन युवकों को वे कुछ क्षण देखते रहे फिर उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वे उनके सभी आदेशों का पालन कर सकेंगे क्या उनमें किसी की हत्या करने का साहस है क्या वे चोरी कर सकते हैं यह सुनकर वे युवक दंग रह गए उनमें एक से एक ने धीरे से कहा हम तो ईश्वर दर्शन करना और जीव में शिव की सेवा करना चाहते हैं इसके उत्तर में स्वामी जी गरज उठे हाँ मैं भी यही चाहता हूँ पर बोलो क्या तुम में डाका डालने का साहस है क्या तुम समझते हो कि भगवान का साक्षात्कार डाका डालने या चोरी करने से आसान है तुम्हारे दुर्बल शरीर तेजहीन चेहरे बलहीन भुजाओं को देख तो ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई शक्ति ही नहीं है तुम घोर तमोगुण में डूबे हुए हो भगवत दर्शन के लिए भी साहस धैर्य एवं बल उत्साह की आवश्यकता होती है लेकिन तुम में मैं इसका नितांत अभाव पाता हूँ पहले अपने शरीर को बलिष्ठ बनाओ उसके बाद ही तुम आध्यात्मिक जीवन के अधिकारी हो सकोगे नायम आत्मा बलहीने न है आत्मा की उपलब्धि बलहीन व्यक्ति नहीं कर सकता उपनिषद का यह प्रसिद्ध मंत्र आध्यात्मिक जीवन में बल की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है श्रीमद् गीता के प्रारंभ में ही श्रीकृष्ण अर्जुन को दुर्बलता त्याग करने का आह्वान करते हैं क्लैब्यम मासमगम पार्थ नई युपपद्यते पद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यपोत्तिष्ठ परम तपा आध्यात्मिक जीवन में बल की अनिवार्यता होते हुए भी जितना महत्व इसे स्वामी विवेकानंद ने प्रदान किया है उतना संभवता अन्य किसी संत महात्मा ने नहीं किया है स्वामी जी के साहित्य से परिचित पाठक इससे भली भांति परिचित हैं फिर भी स्वामी जी की कुछ उक्तियों को यहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है बल ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु बल ही परमानंद है शाश्वत और अमर जीवन है दुर्बलता निरंतर भार स्वरूप है दुख स्वरूप है दुख का एकमात्र कारण है दुर्बलता हम झूठ बोलते हैं चोरी करते हैं हत्या करते हैं इस तरह के अपराध करते हैं क्यों इसलिए कि हम दुर्बल हैं खड़े हो साहसी बनो शक्तिमान हो सारा उत्तरदायित्व तो अपने कंधों पर लो और जान लो कि तुम ही अपने भाग्य के विधाता हो आज हमारे देश को जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है लोहे के मांसपेशियाँ और फौलाद के इस्नाइल प्रचंड इच्छा शक्ति जिसका अवरोध दुनिया की कोई ताकत न कर सके भय ही पतन और पाप का निश्चित कारण है भय से ही दुख कष्ट होता है भय से ही मृत्यु आती है और भय से ही सारी बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं इस भय का कारण क्या है अपने स्वरूप के संबंध में अज्ञान तुम्ही में तो सारी शक्ति निहित है ये महान अप, अपनी सर्वशक्तिमान प्रकृति को उद्धृत करो देखोगे यह सारी दुनिया तुम्हारे पैरों पर लौटने लगेगी शारीरिक बल स्वामी विवेकानंद के इन तेजस्वी उद्गारों ने शारीरिक बल के साथ ही साथ मानसिक बल सहिष्णुता साहस आत्मविश्वास आदि सद्गुणों को भी महत्व दिया है आपाततः यह प्रतीत होता है कि ध्यान जब भगवत चिंतन आदि के लिए बलवान शरीर की आवश्यकता नहीं है तथा चित्त को एकाग्र करने की क्षमता ही पर्याप्त है लेकिन ऐसी बात नहीं है शरीर भले ही एक पहलवान की तरह बलशाली न हो लेकिन स्वस्थ शरीर साधना के लिए नितांत आवश्यक है अगर देह इतनी कोमल बलहीन हो कि दैनंदिन जीवन के क्रियाकलापों से थकान का अनुभव होने लगे अगर थोड़ी देर तक एक आसन पर बैठने पर ही किसी को कमर पीठ अथवा पैर में दर्द होने लग जाए तो वह दीर्घ साधना के तनाव को कैसे सहन कर सकेगा नियमित योगासन व्यायाम खेलकूद आदि से सदैव सुगठित शरीर की आहार एवं विश्राम की आवश्यकताएँ भी कम रहती है अगर अभ्यस्त आहार न मिले किसी दिन अधिक काम करना पड़ जाए अथवा समय पर भोजन ही प्राप्त न हो तो भी शरीर में इतनी सामर्थ्य तो होनी चाहिए कि वह इन छोटी छोटी छोटी मोटी असुविधाओं को झेलकर मन को भगवत चिंतन से विमुख न करे एक स्वस्थ शरीर साधक की एक बड़ी संपदा है शास्त्रों में भी शरीर को साधना का सर्वप्रथम सहायक बताया गया है शरीर माध्यम खरधर्म साधनम जिस प्रकार एक सधे हुए घोड़े पर सवारी करने में सवार को सुख मिलता है उसी प्रकार एक स्वस्थ शरीर रूपी यंत्र को लेकर साधन पथ पर अग्रसर होना सुखकर है अतः साधक को सदा अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए नियमित हल्का व्यायाम ऐसा व्यायाम जो शरीर को चुस्त व दुरुस्त रखे आवश्यक है योग कुछ योगासन भी शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं युक्ताहार भोजन के विषय में भी साधक को सावधान रहना चाहिए सभी प्रकार की अति का वर्जन आवश्यक है गीता में संक्षेप में साधक के स्वास्थ्य के नियमों का उल्लेख कर इस प्रकार है नात्यस्नस्तस्तु योगोस्ती न ना चेकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नई विचार्जुन युक्ता हार विहार से युक्तचेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्ना वबोध से साधक को कभी भी अधिक पेट भर भोजन नहीं करना चाहिए दिन के समय वह भले ही पेट भर भोजन करे पर रात को सदा हल्का भोजन करना चाहिए बहुत से साधक तो दिन में एक ही बार भोजन करते हैं धीरे धीरे रात्रि भोजन कम करते हैं और अंत में पूरी तरह त्याग देते हैं प्रारंभ में उन्हें कुछ शारीरिक दुर्बलता मालूम होने लग पर भी बाद में शरीर कम आहार का अभ्यस्त हो जाता है बहुत से लोगों की यह भ्रांत धारणा है कि अधिक खाने से शरीर बलवान और स्वस्थ रहता है वस्तुतः सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है जितने अस्वस्थता एवं रोग अधिक आहार से होते हैं उतने कम आहार से नहीं प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक आहार की मात्रा भिन्न भिन्न होती है साधक को अपनी आवश्यकता जानकर उसके अनुरूप आहार लेना चाहिए आहार की मात्रा के साथ ही उसका प्रकार भी महत्वपूर्ण है गरिष्ठ कठिनाई से पचने वाला तथा तमोगुणी की वृद्धि करने वाला आहार नहीं लेना चाहिए गीता में सात्विक राजसिक एवं तामसिक आहारों का वर्णन है हर संभव सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए योगियों की यह मान्यता है कि सबल स्नायु तंत्र हड्डियां तथा अधिक वायु ग्रहण करने में समर्थ फेफड़ों के बिना उच्च कोटि के ध्यान तथा समाधि का अभ्यास नहीं किया जा सकता शरीर के विशिष्ट प्रकार की बनावट योग के उच्चतर सोपानों पर आरोहण में सहायक होती है इसे जैन योग की परिभाषिक भाषा में उत्तम संघनन कहा गया है यह कुछ हद तक तो जन्म से प्राप्त होता है और कुछ मात्रा में आहार प्राणायाम तथा ब्रह्मचर्य पर निर्भर करता है ब्रह्मचर्य के द्वारा मानसिक शक्ति का संचय तो होता ही है उससे शरीर के स्नायु तंत्रों को विशेष शक्ति प्राप्त होती है जो ध्यान के लिए परमावश्यक है मस्तिष्क को बलवान बनाने तथा उसे ठंडा रखने के लिए ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते उनके मस्तिष्क में लंबे समय तक ध्यान करने का सामर्थ्य नहीं रहता एक और जहाँ स्वास्थ्य के इन सामान्य नियमों का पालन शारीरिक बल के लिए आवश्यक है वहीं इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ध्यान कहीं शरीर को स्वस्थ एवं सबल रखने में ही सदा न लगा रहे छोटी मोटी शारीरिक असुविधाओं की उपेक्षा करना ही सर कर है स्वस्थ शरीर का एक लक्षण यह भी है कि मन शरीर की ओर नहीं जाता देह का ध्यान ही नहीं रहता साधना का एक उद्देश्य देह बोध कम करना है कहीं ऐसा ना हो कि इसके विपरीत साधक का देहात्म बोध और अधिक हो जाए शरीर के छोटे मोटे कष्टों को बड़ा समझना तथा उन्हीं का सदा चिंतन करते रहना एक प्रकार का मानसिक रोग विशेष है यही कारण है कि शंकराचार्य शरीर पोषण की निंदा करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति शरीर पोषणार्थी होता हुआ मोक्ष पाना चाहता है वह मानो उस व्यक्ति की तरह है जो मगर को लकड़ी समझकर उसकी सहायता से नदी पार होना चाहता है संत साहित्य का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश संतों ने शरीर की उपेक्षा की है उसका पोषण नहीं मानसिक बल इन संतों के पास शारीरिक बल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानसिक बल है दृढ़ निश्चय धैर्य एवं सहिष्णुता के द्वारा वे अनेक शारीरिक कष्टों को सहन कर अपने मन को सब साधने में समर्थ हुए थे एक जैन संत ने जब संसार त्याग कर संन्यास का कठोर मार्ग स्वीकार किया था तब वे अनेक सुख सुविधाओं से युक्त एक धनी परिवार के पंद्रह वर्षीय युवक थे वे शारीरिक कष्ट सहने में इतने अनभ्यस्त थे कि पहले दिन कंधे पर अपने कपड़ों और पुस्तकों के भार वाली झोली को उठाकर दो चार मील चलने पर उनके पैरों एवं कंधों में छाले पड़ गए तथा अन्य संन्यासियों को उनके पैर दबाने पड़े लेकिन वे निराश नहीं हुए और तीर्ण संकल्प की सहायता से सभी कठिनाइयों को सहन करते हुए अंत में संघ के उच्चतम आचार्य पद पर आसीन हुए